श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद सैतालीस ब्रह्म तत्व तथा आद्याशक्ति पंडित पद्मलोचन विद्यासागर आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है बाईस जुलाई अट्ठारह सौ तिरासी ईस्वी आज रविवार है भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं अधर राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के एक दो बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे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 स्रोत बड़ा प्रबल है मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हो केवल राह में क्षण के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही है श्री मल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त हैं उनकी उम्र साठ पैंसठ वर्ष की है कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं मणिमल्लिक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 कितने कहते हैं कि श्री सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था उसमें बैठ कर गोता नहीं लगाया इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया एकमात्र विद्या का अहम लक्ष्य छोड़ा था केशव को शिक्षा दल सांप्रदायिकता अच्छा नहीं एक भक्त क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है श्री कृष्ण। केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी केशव ने कहा आगे कहिए मैंने कहा और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा इस पर केशव ने कहा तो फिर रहने दीजिए तब हंसे तो भी मैंने कहा मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है मैं करता हूँ यह स्त्री पुत्र संपत्ति मान प्रतिष्ठा यह सब मेरा है यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता तब केशव ने कहा महाराज अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं मैंने कहा केशव मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ तुम कच्चा अहम छोड़ दो मैं करता हूँ यह स्त्री और पुत्र मेरा है मैं गुरु हूँ इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है इसी को छोड़ दो इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो मैं ईश्वर का दास हूँ उनका भक्त हूँ मैं अकरता हूँ और वे ही करता है ऐसा सोचते रहो एक भक्त क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है श्री कृष्ण मैंने केशव सेन से कहा मैं संप्रदाय का नेता हूँ मैंने संप्रदाय बनाया है मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता ईश्वर का आदेश होना चाहिए सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीणा उठाए लोगों को शिक्षा दे तो कोई हानि नहीं उसका अहम कच्चा अहम नहीं पक्का अहम है मैंने केशव से कहा था कच्चा अहम छोड़ दो दास अहम भक्त का अहम इसमें कोई दोष नहीं तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं केशव ने कहा महाराज तीन वर्ष हमारे सम्प्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टी गालियाँ दे गया मैंने कहा तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं जब तक मैं देह हूँ या बोध रहता है तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं कहने के समय दो आ ही जाते हैं केशव ने काली शक्ति को मान लिया था एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया मैंने कहा मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चाँदनी में बैठकर लेक्चर दिया फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की मैंने कहा जो भगवान हैं वही तुम्हारा दूसरे रूप में भक्त हैं फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं तुम लोग कहो भागवत भक्त भगवान केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा भागवत भक्त भगवान फिर जब मैंने कहा कहो गुरु कृष्ण वैष्णव तब केशव ने कहा महाराज अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं लोग मुझे कट्टर कहेंगे